हेलो बच्चों ये है सहकार रेडियो और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल और इस हफ्ते की बाल चौपाल की ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आपका दोस्त कौशल लेके आया हूँ आपके लिए एक अनोखी जानकारी कैसे फैली दुनिया में बल्ब की रोशनी हम ये जानेंगे कि बल्ब कैसे बना उसमें क्या क्या बदलाव हुए और आज जो बल्ब हम देखते है वो कैसे आया तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाल चौपाल सुबह से लेकर शाम तक सूरज की रोशनी से हमारे आसपास का माहौल जगमगाता रहता है लेकिन शाम होते होते ये रोशनी धीमी पड़ने लगती है एक वक्त ऐसा आता है जब सूरज डूब जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है लेकिन तभी हम बिजली का बटन दबाकर बल्ब दिला लेते हैं और हमारा घर फिर से रोशन हो जाता है सड़कों पार्कों और बाजारों हर जगह बिजली से जलने वाली बल्ब की रोशनी से एक बार फिर पूरा माहौल जगमगाने लगता है लेकिन क्या आप जानते हैं बिजली से जलने वाले बल्ब की रोशनी हमेशा से इंसानों की सेवा में हाजिर नहीं थी ज्यादा नहीं अभी कोई डेढ़ साल पहले की बात है जब पूरी दुनिया में लोग शाम और रात को लालटेन मोमबत्ती आदि जलाकर बहुत धीमी रोशनी में अपना काम चलाते थे सोचने वाली बात यह है कि इतनी कम रोशनी में काम करना कितना मुश्किल रहा होगा साथ ही ये जानना भी दिलचस्प होगा कि दुनिया में बल्ब की रोशनी कैसे फैली शायद तुमने सामान्य ज्ञान की किताबों में पढ़ा होगा की बल्ब की खोज एडिसन नामक एक अमरीकी वैज्ञानिक ने की थी लेकिन ये बात केवल कुछ रूप से सही है पूरी सच्चाई ये है कि बिजली से जलने वाले बल्ब की खोज एडिसन से पहले भी कई वैज्ञानिक कर चुके थे हालाकि बिजली से जलने वाले बल्ब की खोज 19वीं सदी की शुरुआत में ही हो चुकी थी लेकिन सन अठारह से पहले तक बिजली से जलने वाले बल्ब बहुत कम समय तक जल पाते थे और उनको बनाने में बहुत खर्च आता था एडिसन का योगदान ये था कि उन्होंने एक ऐसा बल्ब बनाया जो सस्ता था और बहुत लंबे समय तक रोशनी देता था यानी जो पुराने बल्ब थे वो बहुत जल्दी फ्यूज हो जाते थे लेकिन एडिसन ने ऐसा बल्ब बनाया जो फ्यूज आसानी से नहीं होता था साथ ही हमें ये भी जानना जरूरी है कि एडिसन ने यह काम अकेले नहीं किया बेशक एडिसन ने इस खोज के लिए दिन रात एक करते हुए सालों तक बहुत प्रयास किया और बहुत मेहनत की लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इस पूरी खोजी प्रक्रिया में उनके साथ बहुत सारे सहयोगी थे जिनकी सहयोग और मेहनत के बिना एडिसन ये खोज नहीं कर पाते इस प्रकार हम ये पाते हैं कि तमाम खोजों की ही तरह बल्ब की खोज मानव के सामूहिक प्रयासों का नतीजा थी आओ अब हम देखते हैं कि एडिसन ने जिस बल्ब की खोज की थी वो जलता कैसे है अगर इस बल्ब को गौर से देखो जो पुराना वाला बल्ब आता था जिसमें कांच का पारदर्शी जाल जैसा कवच होता था बीच में एक तार होता था जो ऐसे गोल गोल कुंडली जैसा मुड़ा होता था हम करेंगे पहले उसकी बात तो आओ इसको देखते हैं। इस बल्ब को गौर से देखोगे तो पाओगे कि ये एकदम पतले से शीशे का बना होता है जिसका आकार गोल होता है इसके भीतर एक बहुत पतले तार की हुई चीज होती है जिसे फिलामेंट कहते हैं एडिशन के समय कार्बन का फिलामेंट इस्तेमाल होता था कार्बन एक तत्व तो है लेकिन अब टंगस्टन नामक धातु का फिलामेंट इस्तेमाल होता है बल्ब के अंदर आर्गन नाम की एक गैस होती है जो कि निष्क्रिय गैस कहलाती है ये गैस क्यूँकी किसी दूसरी चीज से क्रिया नहीं करती इसलिए इसे निष्क्रिय गैस कहते हैं बल्ब के भीतर आर्गन नाम की एक निष्क्रिय गैस है जो ऑक्सीजन की भांति किसी चीज को जला नहीं सकती जब हम बटन दबाते हैं तो बिजली इस बल्ब में प्रवाहित होती है जिससे फिलामेंट जल उठता है और उसके जलने की वजह से बल्ब के भीतर गर्मी पैदा हो जाती है यही गर्मी रोशनी में बदल जाती है और ये रोशनी हमारे घर को रोशन कर देती है लेकिन बल्ब के भीतर ऑक्सीजन जैसी गैस नहीं है इसलिए फिलामेंट कभी भी जल राख नहीं होता लेकिन एडिसन के बाद भी नए तरह के बल्बों की खोज जारी रही अब तो ट्यूबलाइट हेलोजन बल्ब CFL, LED जैसे नए प्रकार के बल्ब आ चुके हैं जो पुराने बल्ब की अपेक्षा कम बिजली लेकर ज्यादा रोशनी देते हैं साथ ही वो बेहतर गुणवत्ता वाली सफेद रोशनी देते हैं यही नहीं वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बेहतर विकल्प है इनमें से LED बल्ब सबसे आधुनिक किस्म के हैं। LED जिनका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड बेहद छोटे आकार के बल्ब होते है जो ऐसे तत्वों से बने होते हैं जिन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है इस तरह के बल्ब कुछ मोबाइल में टार्च के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं पुराने बल्ब की तरह वह पहले बिजली को ऊषमा में और उषमा को प्रकाश में नहीं बदलते यानी पहले वो बिजली से गर्मी और फिर उस गर्मी को रोशनी में बदलते थे ये बल्ब ऐसा नहीं करते है पुराने बल्बों की तरह वो पहले बिजली को गर्मी में और फिर गर्मी को रोशनी में नहीं बदलते है बल्कि सीधे बिजली को रोशनी में बदलते हैं। यही वजह है कि उनमें ऊर्जा का खर्च बहुत कम होता है लाल और हरे रंग वाली एलईडी बल्बों की खोज बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन नीले रंग के एलईडी बल्ब की हालिया खोज के बाद ही सफेद रोशनी फैलाने वाले एलईडी बल्ब बनाए जाना संभव हो पाया नीले रंग के इन एल ई की खोज करने वाले तीन वैज्ञानिकों को उस वर्ष का नोबल पुरस्कार भी दिया गया एल बल्बों के इस्तेमाल आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेजी ऐसी बढ़ेंगे तो ये रहा हमारी जिंदगी रोशन करने वाले विद्युत बल्ब का सफरनामा लेकिन क्या तुम्हें पता है कि विज्ञान की इस शानदार उपलब्धि के बावजूद आज भी दुनिया भर के करोड़ों ऐसे लोग हैं जो अंधेरे में रहने को मजबूर है क्यूँकी उन तक अभी बिजली पहुँची ही नहीं इसकी क्या वजह हो सकती है इस बात आरोप सोचना तो बच्चों इस हफ्ते के बाल चौपाल में आपने सुना ये लेख जिसका नाम था दुनिया में बल्ब की रोशनी कैसे फैली इसे लिखा था आनंद सिंह जी ने और इसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोपल से आपको ये लेख कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नौ दो, दो छत आठ तीन आरोप अपना नाम और जिला लिखकर भेजिए फेसबुक से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए या फिर अगर आप हमसे YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू देखिए तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते ऐसे ही किसी कार्यक्रम में फिर से मिलूंगा मैं यानी आपका दोस्त कौशल तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा खुश रहिएगा मिलते हैं फिर ऐसी ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में बाय